कर्तव्य पृथ्वी आदि पदार्थ अत्यंत स्थूल है नाम रूप वाला है इसकी उत्पत्ति सद्रुप ब्रह्म से कैसे है होती है। क्योंकि सद्रुप ब्रह्म तो नाम रूप रहित है कार्य कारण में साजात्य दिखा जाता है नाम रूप रहित ब्रह्म से यदि उत्पत्ति होती है पृथ्वी की वो भी नाम रूप रहित तो होना चाहिए सूक्ष्म होना चाहिए ऐसा शंका करके सेतु तो केतु तो पूछता है भूय मां भगवान विज्ञापय तथा सम्मेत होवाच सिद्धांत पिता उत्तर देते हैं उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं आगे वाक्य दे करके आरंभ करते तथा सम्यत होवाच न्याग्रोध फलम अत आहेतीदम भगवती भिन्नं भिन्न भगवती किम पश्यसी इमे धान भगव इसांगिका भिन्धीति भिन्ना भगवैती किम पश्यसी न किंचन भगवैती थूल कार्य सूक्ष्म कारण से उत्पन्न होता है इसको जानना चाहते हो तो न्य्रदल अतः आहार सामान्य बट वृक्ष सामने है उसका फल एक लाओ अतः इसे वृक्ष से एक अन्यग्रत फल आहार लाओ इति इसे पिता ने कहा इदम भगवे इति दौड़कर ले आए कहा भग इदम भगव ले आए ही दिखा दिया फिर कहते पिता भिन्द इति इसको तोड़ो भेदन करो इति कहन से वाक्य की समाप्ति होती है भिन्नं भगवहती शत के दुखता तोड़ दिया भिन्नम देखा दिया किमत्र पश्यसी थी इसके अंदर क्या देखते हो तो अणव्य इव इमें धाना भगवेती अणुसे अण्वी बहुवचन अण्व्य सूक्ष्मतर बीज अंदर है आसाम अंग एक भिन्दी थी अंग संबोधन के लिए अब हे अंग आसाम एकाम भिन्दी ये जो धाना बीज है उनमें से एक कुछ भेदन करो भिन्न भगवेति तोड़ दिया देखा दिया किमतर पश्यसी पश्यती सी थी इसके अंदर क्या देखते हो न किंचन भगवीती इसके अंदर कुछ दिखता नहीं छोटे बीज है उसके अंदर कुछ नहीं। ही नहीं इसी तो एक ही प्रकार यदि एक तत्त प्रत्यक्षी कर्तम्छसी अ तो अस्मा महत्व न्योगा फलम एक आ रही तथा चार यदि इसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो अतः साम्य वृक्ष कड़ा है इसमें से महत्व नेग्रुधात ये बड़ा न्यग्रोधवृक्ष है एक पल ले आओ यदि एक तथा प्रत्यक्षी कर्तम्छ टीका मैं स्थूलस्य कार्यस्य कार्य मुख्य मुख्यकारणव एक उच्य कार्य स्थूल है और कारण कारणसूक्ष्म होगा सूक्ष्म मुख्य है कारण सूक्ष्म है इसको यदि देखना तुम चाहते हो प्रत्यक्ष करना चाहते हो ये बड़े वृक्ष का एक फल न्यग्रत फल ले हो तो तथा कर ऐसा कर किया उसने श्वेत केतु ने स इदम भगवत उपहृत फलम इति दर्शित दर्श दर्शितवत प्रत्यह फल भिंदी थी इदम भगवत लाकर दिखा दिया फल उपहृतम दिखा दिया फलं इति ये दर्शित, वंतम, दर्शित वंतम पिता को देखाया प्रत्याह फल भिन्दी जो देखाया शेतक तो दर्शितेतक दर्शितवत शेतक प्रत्याह को कहा पिता ने कहा भिन्ध फल भिन्धे फलकूत तोड़ वेदन करो ऐसा कहने पर भिन्न मिता इतर इतर श्वेत पिताने कहा इतरे श्वेतुक भिन्नमी तोड़ दिया तम पिता थी। तम कम पश्यस के पिता ने कहा किम पश्यसी क्या लिखित उक्ता आह अनुतराइव अन्व अणुतराव सुक्ष्म बडे छोटे छोटे बीजे बीजा पश्या भगवती भगवत संबोधन में धाना नाम आसांद अंग हे वत्स ये जे बीज है उनमें से एक बीज को भेदन करो हे अंग अंगस हे वत्स भेदन करो इत आह शेतक भगवती तोड़ दिया यदि भिन्ना धान तिन्ना कं पश्यस्य तोड़ दिया तो धान बीज के अंदर क्या देखते इतना आह शतकत नि का न भगवेति इसके अंदर कुछ नहीं दिखता है अत एक अत्योद्या अत अस्म अतः का सौम्य महत्व वृक्ष से प्रकृत वृक्ष पामश अत अस् अत है अत इस वृक्ष जो पहले कहा है उसी सामने है उसमें से एक फल ले आओ लेट कामें तम होवाच यम वैषम्य तमणि न निभाल सैत वैषम्य शोणिम एवंस्तिषति श सौम्येती तम होवाच श्वेत हो के पिता ने कहा यम बेषम्य एतम अनिमानम न निभाला ऐसा न है न बनाना है न निभाए से जो नहीं देखते हो सूक्ष्म बीज के अंदर उसको तुम कुछ अंदर नहीं देख पाते हो एक त्य वे सम्य ऐसा अनिम्न एवं महान्योधति उसी बीज वृक्ष उसके अंदर वृक्ष इसी का ही कार्य बड़ा वृक्ष है ऐसा अनिम्न है वृक्ष अनिम्न सूक्ष्म बीज का ही कार्य है महान्यक्रुद बड़े वृक्ष ही खड़ा है अभी इसके अंदर सूक्ष्म रूप से तो दिखता इतने बड़े वृक्ष है ये बीज तो इतने छोटा है ये कैसे कारण होगा श्रद्धा सौम्य श्रद्धा करो विश्वास करो दृढ़ शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यहा वस्तु उपलभ्य श्रद्धा एक साधन है जैसे शास्त्र में कहा गया गुरु जैसे उपदेश करते हैं सत्य बुद्धिया निश्चय ऐसे यया वस्तु उपलभ्यते साक्षात्कार का साधन बड़ा श्रद्धा है बड़ा साधन है तम पुत्रम पुत्र होवाच बटधायािन्नायाँ यम बट बीजानी मनम हे सम्य तम न निभाला से न पश्यसी बट के बीज तोड़ने पर जब बट बीज सूक्ष्म के अंदर तो नहीं देखते हो तथापि एक भी किल समय इस महान्यगृध बीजे अणीम ठषति एक किल समय इसी का ही कार्य ये बड़ा न्यध महान्यग्रध महानाशो न्यग्रध चेत महान्यग्रध बीज से अणीम सूक्ष्म से अदृश्यम से कार्यभूत बीज तो छोटा है सूक्ष्म उसके अंदर कुछ दिखता नहीं अदृश्यमान है इसका ही कार्यभूत स्थूल वृक्ष है जिसमें शाखा स्कंध फल पला सवान शाखा है स्कंध जड़ है फल पत्र है ये वृक्ष है साम, सामने खड़ा है उत्पन्न सन उत्तिष्ठति वृक्ष बीज से होकर के खड़ा होकर स्थित है तिष्ठति, उत्पन्न सन उस अध्याहार्य उत्तिष्ठती उत्तिष्ठति उत्पन्नसन उत्सव अध्याय करके अर्थ कर सकते हैं ठीक है में यमेतम अनिमानम न पश्यसि एत से अनिम्न बीज से संबंध जिसको तुम ये सूक्ष्म को नहीं देखते हो इसी सूक्ष्म बीज का ही ये कार्य बड़े वृक्ष सामने खड़ा है तथापि त्यंत अदर्शने अत्य तथा दाथा एक अत्यंत अत्यंतुवाद अदर्शने पर दिखता तो नहीं नहीं दिखने पर भी शिका ही कार्य है वृक्ष अत्यंत सूक्ष्मीजा अत्यंतस्थूल से वृक्ष से उत्पत्तिपल अतः श्रद्धा अतः श्रद्धास्ग अतः अत्यंत सूक्ष्म है बीज इसका कार्य है अत्यंत स्थूल वृक्ष है इसकी उत्पत्ति होती ये दिखता है उपलम्भ अतः अतः सद्धत सम्य जिस प्रकार इतने छोटे बीज से इतने बड़े वृक्ष हो गया ये तो प्रत्यक्ष लोग देखते हैं बीज से वृक्ष होता है इसी प्रकार सतएव अनमन स्थूलम नाम रूपादि मत कार्यम जगद उत्पन्न मिथि सूक्ष्म ब्रह्म उससे यह स्थल कार्य जगत उत्पन्न हुआ नाम रूपाधि वाला कार्य जगत उत्पन्न बीज के अंदर तुम कुछ नहीं देखते वृक्ष में साका प, पत्र पुष्प सब दिखते हैं इसी प्रकार सद ब्रह्म नाम रूप रहित है उसका कार्य नाम रूपाधि वाला आकाश आदि भूत पृथ्वी आदि सब कुछ उत्पन्न हुआ ठीक है में सन्मूला समय सौम्य इत्यादि दृश्या दृश्यते तो न्याय न जगत सकार्य के सिद्धि श्रद्धा मंत्रिणा तन निर्णय संभवाद किमती श्वेत के श्रद्धा पिता नियुज्य तत्र षासमे इत्यादी श्रुत्या श्रुति में स्पष्ट षन्मूलासम मे भाव सारा पदार्मूलक्रह्म मूल कारण श्रुति ब्रह्मसूत्र मा दृश्यते तु ब्रह्म सूत्र में चेतन पुरुष से अचेतन नकलोमादि की उत्पत्ति होती है और अचेतन से गोमय से वृश्चिकादि आदि उत्पत्ति होती है कार्य कारण में अत्यंत साजात्य होना कोई जरूरी नहीं है सदब्रह्म से सूक्ष्म से उत्पन्न तो कार्य भी सूक्ष्म नाम रूप रहित तो होना चाहिए ऐसा नहीं ऐसा दिखता है विजातीय कारण कार्य कारण भाव है ये ब्रह्म सूत्र में कहा गया दृश्यते तो इसे न्याय ब्रह्म सूत्र से भी जगत सद का कार्य तो सिद्ध हो जाएगा श्रद्धा मंत्र नापे तन्य संभव इसमें श्रद्धा की क्या आवश्यकता है प्रत्यक्षता है पुरुष से नक लोम उत्पन्न होते हैं नक लोम जड़ पुरुष से उत्पन्न होते चेतन से जड़ की उत्पत्ति और गोबर रखने से गोबर से बिच्छू हो जाती है जो जड़ है उसे चेतन की उत्पत्ति होती है बिजाते में कार्य का अनुभाव होता है इस प्रकार यहाँ भी श्रुति कहते सन्मूलाए में भावा सारा पदार्थ सदब्रह्म पदार्थ उत्पन्न है दृश्य तो ब्रह्म में कहा गया तो सदरूप ब्रह्म का कार्य जगत श्रद्धा के बिना भी निश्चय हो जाएगा निर्णय सम्भवात किमित श्वेत के तु तो श्रद्धा स्वेदि पितरा पिता कहते श्रद्धा करो क्या श्रद्धा की आवश्यकता क्यों श्रद्धा करने के लिए विधान करते तत्र यद्यपि भाष्य में यद्यप न्यायागम निर्धारितर्थस्तथव्य तथा अत्यंतूक्ष्मेश्य विषयासक्त मन सवभाप्रवृत्त असत गुरुतराया श्रद्धाया दुवगम्व सह सदस्थ यूत्र आगमश्रुति यदोन से निर्धारितर्थ अर्थ निश्चित है सदूपब्रह्म से जगत की उत्पत्ति नाम रूपरहित ब्रह्म से नाम रूप वाले जगत गुत्पत्ति निश्चित होता है तथे तो अवगम्यते जैसे श्रुति से निश्चित हुआ ब्रह्म सूत्र में ऐसे ही कार्य का निश्चय होता है तथा भी अत्यंत सूक्ष्मु अर्थेश्वर बाह्य विषय आसक्त मनस बाह्य विषय से आसक्त मनो जिसका मन बाह्य विषय में आसक्त है वो सूक्ष्म विषय में दिल्... मन स्थिर नहीं होता है गर्ण नहीं होता है अत्यंत तो सूक्ष्म स्वार्थव्यवस्था थोड़े सूक्ष्म तो हो जाता है अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्मांतर उससे भी सूक्ष्मतम आकाश सौ से सूक्ष्म सूक्ष्म क्या तो छोटा नहीं परिमाण नहीं गुण नहीं कम है सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म है बाहे विषय आसक्त मन सवभाव प्रभु स्वभाव से मन प्रभुत्व होता है बाह्य विषय में आसक्त होकर असत्याम गुरुतरायाम श्रद्धायाम अ श्रद्धा के बिना ये सूक्ष्म विषय दुरवगम्वम दुरवगम दुखी नवगम कठिन होता है अपना स्वरूप ब्रह्म है बाह्य विषय ढूंढता है कहाँ ब्रह्म है कहाँ ब्रह्म है बाहर ढूंढता है दौड़ते दौड़ते थकता है मन भागता है कहाँ से आनंद प्राप्त करेगा मृग नभि में कस्तुरी है सुगंध ग्रहण करने के लिए मृगन सुध दौड़ते हैं कहाँ से सुगंध आता है अपने नाभि का कस्तुरी गंध है बाहर से ग्रहण करने के दौड़ते जंगल में इसी प्रकार ये बाह्य विषय विषय से सुख सुख साधन मान करके विषय ग्रहण करना चाहता है विषय में आसक्त होता है मन स्वभाव से बाहर ही प्रभुत्व होता है गुरु तर अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के बिना अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है इसलिए कहते हैं सतत सौम्य टीका सत्याम अभी श्रद्धा कथम बाहे विषय आ सकता मनस्व सु अत्यंत सूक्ष्म सु स्वाथ स्वगम सद इत आशंका श्रद्धा हो। होने से भी जब मन बाहे विषय में आ सकते है तो फिर कैसे ग्रहण हो जाए सूक्ष्म विषय में अर्थ ज्ञान ही कैसे होगा इत आशंका हो। उसका उत्तर देते भाष्य में श्रद्धायाम तो सत्याम मनस समाधान बहुत सी त्यर्थ श्रद्धा होने पर एकाग्र होता है विषय में श्रद्धा है विश्वास है दृढ़ निश्चय है तो उसका चिंतन होता है श्रद्धा होने पर ग्रहण होता है विश्वास होता है श्रवण करने के बाद मनन होता है श्रद्धा नहीं तो उसका चिंतन उपेक्षा भाव थोड़े समझ ला छोड़ो श्रद्धा होने पर श्रद्धा तो सत्याम मनस समाधान समाहित होता है मन किसमें बहुत सी त्यर्थ बहुत सी त्य बोधम इष्ट जो जानना चाहते जो वस्तु उसमें मन समाहित हो जाता है ततश्च तदर्थ अवगति तब तो उसके बाद मन एकाग्र होने पर ही सूक्ष्म विषय का निश्चय ज्ञान होता है मन समाधानवशाद टीका में बुभसित अवगति बृहदारण्य के श्रुतिम संवादयती मन समाहित होने पर ही जो बुभुत्त है जिज्ञासित है जानना चाहते वस्तु तो। उसकी अवगति उसका ज्ञान होता है इसमें बृहदारण्य की श्रुति को प्रमाण देते हैं अन्यत्र मनाभुव इत्यादि श्रोते हैं लोक में दिखता है कोई पूछने पर कहते सुना तो कहते नहीं मन अन्यत्र चला गया था सुन नहीं सका प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देकर बोलते क्या पूछा फिर पूछते क्योंकि मन कहीं दूसरे स्थान में पूछेंगे तो कहाँ पता चलेगा अन्यत्र मना अभुम अन्यत्र मनु मम शुभम अन्यत्र मना मन्ना अन्यत्र हो गया था अभुवं में हो गया था ना श्रोषम ना दर्शम ना सुना ना देखा तो मन एकाग्र होने पर ही ज्ञान होता है स्थूल वस्तु का भी ग्रहण नहीं होता है मन अन्यत्र हो तो शब्द बोलते हैं कान सा खोला है तो भी सुनाई नहीं पड़ता है मन अन्यत्र हो तो आंखें भी खोला है दिखाते हैं मन अन्यत्र तो दिखता नहीं असूक्ष्म वस्तु के लिए क्या कहना मन एकाग्र होने पर ही ज्ञान होता है इसे श्रद्धा की आवश्यकता है स येषुअ में ही तदात्म इद सत्यम स आत्मा तत्मसी शेतक तो यूय भगवान भी ज्ञापयत्ति तथा सौम्य होवाच स ये स्वाणिमा ये जो अनुत्तम सूक्ष्म वस्तु है जगत का कारण एक तत्म सर्वम सर्वईदत्म ये सारा जगत सदब्रह्मी हे कार्य कारण से नहीं है घट सर्वादी मृत निर्मित्य जितने स मिट्टी हे इस प्रकार सारा जगत का स्वरूप सा सदरूप ब्रह्म ही हे तत्सत्यम जो सदैव समय दमग्र आश्रित कहा गया था सद्रूप ब्रह्म वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही ओ ही हो तत्वसी चेतकेतु तो ऐसा कहन पर फिर श्वेत के तु तो कथा भूये एवं माँ भगवान विज्ञाप तू फिर इसको मुझे और बताइए इति कहन पर तथा सम्य हुआ जा तथा कहकर फिर उपदेश करते हैं जब तक साक्षात्कार दृढ़ निश्चय नहीं होता है तब तक श्रवण करना चाहिए श्रवण मन न तद विधि प्रणी पाते न परिप्रश्न से व्या पूछे पूछने से संकोच नहीं पूछना चाहिए दृढ़ निश्चय होने तक और नहीं समझ कि हाँ हाँ कर दिया फिर ये जब वापस जाए जाकर वापस आएगा इंद्र विरोचना दोनों गए थे प्रजापति के पास विरोचना तो चला गया गुरु बन गया इंद्र को आपस आना पड़ा रास्ता से इसलिए जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होता तब तक आवृत्ति श्रोतव्य मंतव्य निदीद अशक्त उपदेशात बार बार दृढ़ निश्चय होने तक आवृत्ति करते रहे इसी प्रकार यहाँ भी श्वेत तो पुजता फिर बताए फिर बताए टीका में प्रत्यक्ष अनुपलभ्यमान नास्तित संकते जो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है वो है करके कैसा निश्चय होगा बंध्या पुत्र सस विषा ने किसने प्रत्यक्ष से नहीं देखा वो है नहीं सत्य असत है है इसी प्रकार प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता है तो नहीं ये शंका करता है पूर्व जी स ये स्वर्णिमा में दृष्टान्त तो ये तो पहले इसका अर्थ है कि व्याख्या हो गई थी आगे भूय भगवान विज्ञाप है तो का अभिप्राय क्या है यदि स सा, तत्सद जगत मूलम कसा न उपलभ्यत ये तो दृष्टान्त न मां भगवान भूय मिट्टी से बना गया घट आदि में मिट्टी दिखती है दिखते नहीं है सुवर्ण से मना गया कुंडल कटक का मुकुट आदि में सोना को देख सकते हैं तो ब्रह्म से बना बनाए सारा जगत में सदब्रह्म क्यों दिखता नहीं यदि स त सजगत मूलन कस्मा न क्यों दिखता नहीं इतना दृष्टान्त न फिर मुझे बताइए ठीक है मैं उपलभ्य मानस्या सप्तम आशंका अनुपलभ्य मान नहीं दिखने पर नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं पूर्व पूर्व शंका करने वाले का तो दिखता नहीं तो इसलिए नहीं ये सिद्धांत नहीं दिखता है किन्तु नहीं निश्चय नहीं कर सकते अनुपलभ्य मानसा भी सत्तम नहीं होने पर भी होगा तो पूरा केतु कहता है ना पर भी है इसको थोड़ा कैसे होगा बताए इत दृष्टांत न माँ भगवान भो अभी अभिज्ञा पे तू दृष्टान्त देकर बताए कि ना होने पर भी है कैसे निश्चय हम करेंगे नहीं दिखता है तो है करे कैसे निश्चय करेंगे उपलब्धि हो ज्ञान हुआ तो निश्चय करते बस तू हे करेगी अब ज्ञान नहीं है तो वस्तु करके है करके निश्चय कैसे होगा सामने पूछे घटा है क्या है तो नहीं घटा नहीं है दिखता नहीं और कोई कह नहीं नहीं दिखने पर भी है तो कहाँ है हो तो दिखना चाहिए नहीं दिखता है तो नहीं है तो नहीं तो होने पर भी हो सकता है तो कैसे नहीं होने नहीं दिखने पर भी हो सकता है नहीं दिखता है तो भी हो सकता है कैसे होगा घटा स्थूल पदार्थ यदि नहीं सूक्ष्म पदार्थ नहीं दिखने पर भी है तो दृष्टान्त से बताए अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से आप साप जगत मूल जगन मूल अस्तित्वम अस्तित्व उत्तर ग्रंथम अवतारे थी यद्यपि जगत का मूल ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं दिखता है फिर भी है इसके प्रतिपादन करने के लिए आगे ग्रंथ आरंभ करते तथा सम्मेत होवाच अभी उसको दिखाएंगे नहीं दिखता है किंतु नहीं दिखने पर भी हे स्वयं के दृष्टा निश्चय करोगे कर लवणमेतुदे अवधायाथ मातुरपीदाई सह तथा चकार तंगोवाच यदोषा लवणमुदके अबध अंग तदाधाश्य विभेद लवणमेंदके अवधा अथ माँ प्रातर उपीद था लवण एक डाली दिया लमकंड उदक के अबाधहाय जल में फेंक कर डाल करके मां का अर्थ माँ प्रातः रूप से दा का सुबह आ जाओ ये पानी में डाल दो शाम को रात को उसको सुबह लेकर आ जाओ ये सह तथा चकार वो जो साक्षात्कार करना चाहता है कुछ प्राप्त करना चाहता है जैसे गुरु की आज्ञा होती है ऐसे करना होता है अब कहीं से करो कर सो गया करेंगे नमक डालना है जल्दीबाजी क्या है जाकर सो गया सो क्या आ गया नया नमक है न भूल गया था <laughs> ये प्रमाद आलस्य प्रमाद का लक्षण है श्रद्धा मान ज्ञानं ज्ञान तत्पर साहित्य छोटे काम है कहेंगे तो नमक डालना है जल्दीबाजी क्या है पहले सो जाओ छोटे काम है तो पहले कर लो ये नहीं आता है कहीं छोटे काम है तो पहले कर लेना ये तो कर लेंगे कभी कर लेंगे जल्दी क्या है पहले तो सो जाओ ऐसे आलस्य प्रमादाभ्याम कार्या सिद्धि अभ्यास वैराग्य तन निरोध मन का अनोध अभ्यास वैराग्य से और आलस्य प्रमाद हो तो लौकिक कार्य की भी सिद्धि नहीं परमार्थ क्या है आलस्य प्रमादन से लौकिक कार्य घंटे भी बज गई प, पता नहीं चला भोजन करने के लिए ये भी नहीं हो पाता है जो अत्यंत इष्ट है वो भी भूल जाते है कभी पता नहीं चलता है अब पारमार्थिक का कहाँ सिद्ध होगा ये कहा नमक डाल कराना आना है ये सच्चा कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए क्या पानी में नमक डालना है कहते तो हम तब तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हमको क्या कहते सेवा करने के लिए ऐसे कुछ लोग मानते ही क्या करना इसे क्या हो जाएगा जो कहते हैं वही करे आज्ञा पालन करे उससे अंतगुण शुद्ध होता है परमात्मा की कृपा होती है गुरु कृपा होती है तो श्रद्धा बढ़ता है बढ़ती है साक्षात्कार होता है उसमें उचित अनुचित विचार होता जी कुछ नहीं जी कहा गया ऐसे करो शीघ्र वही करे सह तथा चकार ऐसे पानी में डाल लिया नहीं तो कहेंगे क्या पानी में नमक डालना है ये नाटक क्या करना है कोई ब्रह्मचार्य था उसको कहा गायत्री संध्या करने के लिए आ, संध्या नहीं करने से नहीं चलेगा वो तो हमको ये लगता क्या ऐसे नाग को ऐसे करना उधर करना पानी से डालना <laughs> क्या ये तो लक्षण है ये ये लक्षण ऐसा है जो अधोगति का शास्त्रीय मार्ग पर शास्त्रीय कर्म में जिसकी श्रद्धा नहीं है आगे उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है ऐसे शास्त्र में कहा करने के लिए कहा इसमें, इसमें, इसमें क्या हो जाता है इसे क्या हो जाता है जो ऐसे सोता है अपने बुद्धिमान मानता है शास्त्रीय विधि कर्म करने में कुतर्क आलस्य प्रमाद अविश्वास ये होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और जो शास्त्रीय मार्ग में जिसकी श्रद्धा ऐसे करना चाहे वो करने लग जाता है छोटे बच्चे उनको यज्ञों पर इतना संस्कार कर कर के उसके बाद कहते ऐसे करना करते हैं गायत्री ज संध्या करना प्राणायाम करना और कभी कभी बड़े बड़े हो गए तो सोचते ये क्या करना है ऐसे में क्या रखा है ऐसे बात करने वाले तो बहुत बड़े बड़े लंबा बात कर सकते हैं कार्य कुछ नहीं होता है तो जैसे कहा जाता है ऐसे करना होता है तभी तो श्वेत केतु को साक्षात्कार करने की इच्छा है उसकी तो ऐसे जैसे जैसे कहते ऐसे ऐसे करता है बारह वर्ष गुरुकुला में रह करके वेद वेद अध्ययन करके आया फिर पिता ने पूछा तो फिर डरता है कहीं गुरुकुल में भेजेंगे उपदेश कीजिए कर उपदेश कर रहे हैं तो बार बार श्वेत केतु तो को दृष्टांत देकर उपदेश करते ज्ञान होने तक ही उपदेश श्रवण करना होता है तहंग तो होबा से यद दोसा लवण मुदक के अबाध था अंग तद तो आह रही थी श्वेत केतु तो से पिता ने कहा दो सात में तुम लवण जो पानी में डाला था उसको निकालो ले आओ तद्ध अमृत तद हवामृष तद्ध अवमृश न विभेद वो ढूंढा पानी में देखा वो, नहीं मिला कहीं न कहीं नहीं भाष्य में विद्यमान में वस्तु न उपलभ्यत प्रकारांतरण तो उपलभ्यत इति सुणो तृष्टान्त वस्तु विद्यमान होने पर भी नहीं दिखती है किंतु अन्य प्रकार से उसकी उपलब्धि होती है आंग से जो नहीं दिखे उसका ज्ञान हो सकता है अन्य इंद्रिय से सुगंध का ग्रहण आंख से होता है कान से नाक से हो जाता है एक इंद्रिय से ग्रहण नहीं होने पर भी अन्य इंद्रिय से ग्रहण होता है नमक आंख से नहीं दिखता है किंतु अन्य प्रकार से तू उपलभ्य थे अत्र सुनो यदि चैम अर्थम प्रत्यक्षी ही करतुम इच्छसी यदि इसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो तभी करो पिंड रूप में तो लवण में तथा तो घटाधु ये पिंड रूप नव लवण है उदक क्या अर्थ नहीं कि हाँ पानी में गंगाजल में डाल देने के लिए घटाधो उधक अवधाय कोई बर्तन में नमक डालकर के अवधाय का अर्थ क्या है प्रचिप्य डालकर के अथ मा माँ का मा मेरे पास स्व प्रातर उपिध कल आ जाओ उपगछता शुभ असो आ जाओ इति ये टीका स्वेन नोपलभ्य स्वयं विद्यमानो विद्यमी वस्तु नोपलभ्य स्वेन प्रकार जिस प्रकार नमक था ऐसा नहीं दिखता है कि किन्कार से उसकी उपलब्धि होती है शुणुअत्र दृष्टान इम्म अर्थ प्रत्यक्षीकर्चसी तृष्टातम शुणुय योजना यदि इसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो दृष्टांत सुनो अन्नमय सौम्य मनोज कह दिया कैसे हो सकता है तो कहा तो भोजन छोड़ो पंद्रह दिन उसके बाद वेद पूछा तभी तो पता चला तो ऐसे प्रत्यक्ष करना चाहते तो जैसा कहते ऐसे करो रात्र अत्यन अथ शब्दार्थ अथ मां उपस्थित था अथकात रात्रि के बाद श आज जगन्मूल सत्त्यक्ष प्रत्यक्ष उपायनरेण पितृत्त तम प्रत्यक्षीकर्षो घटादाबुदक पिंडरूपल रात्रौ प्रक्षिप्य तद्यान प्रातः काले पितृसमीप श्वेतकर्गतवान जगत का मूल सत्प्रत्यक्ष सदरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर भी उपायंतरण प्रत्यक्षम होती अन्य उपाय से प्रत्यक्ष होता है ऐसे पिता ने कहा इस अर्थ को यदि भाष्य में आया यदि इमं अर्थम प्रत्यक्ष करतु प्रत्यक्षी करतुम ईश्चा अर्थ होगा ये अर्थ है पिता ने कहा स्तः प्रत्यक्ष नहीं होता है स्वरूपतः सदरूप ब्रह्म किंतु अन्य उपाय से प्रत्यक्ष हो सकता है तम प्रत्यक्षी चीकर्सुर प्रत्यक्ष करना चाहता हुआ श्वेतक तो घटाद उदके पिंड लवण प्रक्षिप्य पिंडरूपे लवणे लवणे डाली रात्रि में डाल करके तदनतर तत्पी क्या लेना रात्रि रात्रि सामने के बाद प्रातः काले समीपम पितृसमीप श्वेतकुर्गतवान पिता के समीप गया श्वेत के पितृतम प्रत्यक्षी कर्तम्छन पिता ने जो कहा उसको प्रत्यक्ष करना चाहता वाच किया लवण प्रक्षेपा प्रागभू तथा नज्ञात भाष्य में तम होवाच प्य दूसरे दुसे दिन प्रातः सुबह का ये दसा रात्र बोधके अबाधा निक्षिप्त अंग हे वादा आहर इतुक्त लवण आजी शुरुर हिल अवमृश उद के नाम विवेदा न ना विभेद न विज्ञातवान यथात लवण विद्यमे सद्व सद्अपीन संसिष्टम अभूत तम होवाच पुत्र को कहा पिता ने परे दु दूसरे दिन प्रातः शुभ यवण दोसा का उदके अबाधा जल में तुमने डाला था निक्षिप्तवान अशी डाले में डाला था हे अंग हे बस तद उसको निकालो ले आओ इत्युक्त तो श्वेत के तो पिता ने कहा पुत्र को त लवणम आजिहिर्ष आहरण करना चाह तो निकाल नहीं चाह ढूँढा किला अवमृश्य देखा हाथ लगा के इधर उधर देखा न बिवेद नहीं मिला न विज्ञातवान देखा नहीं जाता लवणम लवण तो उसमें मिल गया और तो देखा कहाँ मिलेगा त लवणम विद्यमान व्यवस्था बस अवसुविलीनम लवणते है इसमें विलीन हो गया अलीन हो गया जल में मिल गया संश्लिष्टम अभुत संश्लिष्ट होता है संयुक्त होता है लवण छोटे छोटे अंश होकर के पानी के साथ मिल जाता है दिखता नहीं टीका में यथातत तत्पिंड रूपम लवणम प्रक्षेपात्गअभूत पिंड रूप लवण डाले है प्रक्षेप के पहले जैसे पिंड था तथा तो न विज्ञातवान ऐसे देखा पानी में नहीं उदय के प्रक्षिप्त लवणम विमृशापि न विज्ञायते चेते ढूंढने पर भी पानी में दिखता नहीं असद तरी तो है ही नहीं नमक सीधा इत आशंख्या विद्यमान में विद्यमान लीन हो गया कोई किसने लिया नहीं उसमें ही पानी में मिल गया किमित्य तरी चक्ष स्पर्श नवा न उपलभ्य पानी में मिल जाने पर आंसु दिखता है तो इंद्र से चित चक्षुषा स्पर्शन वाला न उपलब्ध त्र असुत विलीन संीन हो गया कथंतरी तमत्वगत जब हाथ से नहीं लगा दिखता से भी नहीं दिखता है तो नम कसमें हे ये कैसे निश्चय हुआ यथा यहाँ विलीनमेवांग से कथमिति लवणमिति मध्याचा कथमिति लवणमितंताचा कथमती लवणमितिप्रा से तथ मुपता तथा चकार तत्स्य संवर्तते तंगवाच अव न सत्सोम्य नालालसे किलेति किले यहां विलीनमे अंग अस्ताचा जो पिंडर उप लीन हो गया इसके अंताद ऊपर से थोड़ा आचमन करो पानी थोड़ा मुख में डालो डाल दिया कथा यी कैसा लगता है क्या लवन है मिति नमक नमक लगता है क्या पानी थोड़ा नीचे डाल दो मध्याध आचमिती अभी आधा पानी हो गया अभी थोड़ा पानी मुख में लगाओ कथा यी कैसा लगता है क्या लवन है फिर पानी डाल दो थोड़ा रखो अम ताद नीचे जो पानी उसमें से थोड़ा आचमन करो कथमित क्या लगता है क्या लवण का अभिप्रा से तद अथ महापस्थित तथा अभी इसको फेंक करके हाथ मुख धो करके आ जाओ अभिप्रा से असुभे क्षेपणे इसको फेंक करके फिर मेरे पास आओ यदि तथा च कारण ऐसे क्या तत्स इवन निरंतर निरतरलवण इसे पानी में ऊपर नीचे मध्यपुरा हे तम होवा चा चाव किल सत्सौम्य न निभाल जिस प्रकार नमक के पानी में इस प्रकार सद्रूप ब्रह्म स ये सर्वव्यापक है सर्वते न निभालशे नहीं देखते अत्र किल यहीं हे यहाँ लवण न ब्यत्थ तथा तुषा स्पर्शन च पिंडरूप लवणम अग्रमाण विद्यव अस उपलभ्य है उपायनरेण इतना तो तो पुत्र प्रत्याय आह विली लवण न व्यथ लवणलीन हो गया नहीं जानते हो नहीं दिखता है न चक्षुसा चक्षुषा नगेन्द्र स्पर्शेन तथा तुषास्पर्शन तो च पिंड लवणम अग्रह चक्षुष गृहमाण नहीं होता है स्पर्शनंद्रिय के पिंडलण गृह नहीं होता है तो भी विद्यवि लवणमसी मे अब्सु जल मेह के पता चलेगा? गया उपलभ्यते च उपाय अने उपाय उपलब्धियोंस कि ज्ञान कराने के लिए इच्छन चाहता पिता ने कहा आंग अस्य उदकस अंता अंता उपरिष्टा उपरी भाग अंत उपर उपर से थोड़ा आजमन करो अंत अतिम भाग तो उपर गृह आजा थोड़ा लेकर के आजमन करो युक्ता पुत्र तथा कृतवत उवाच पुत्रने से आचमन कर दिया तो उससे फिर पुछ्य पिता कथम इति क्या लगता है इतर लवण साधती थी लमक नमक में आता है तथा मध्यादे गृही आचाई फिर मध्यभाग लेकर केके आजमन करो कथम की क्या लगता है क्या लवणमित तथा फेंक करके नीचे थोड़ा के आचमन करो कथमित लवणमित यद अभिप्रा परतज्य उदक आचम्य अथ मेहट अभिप्रा फेक अभी पर फेंकुदक आचम्यथ आचम्य अथ आचमन करके शुद्धोद कर से आचमन करके हाथ धो करके अर्थ माँ उपस्थित था मेरे पास आओ इत हो तथा चकार ऐसे ही किया लवणम परित्यज्य पितृसमीपम आ जगाम इत्यथ लवण फें करके हाथ धो करके फिर पिता के पास आ गया इधम वचनम ब्रुवन ये कहते कहते आया नमक तो पानी में ही ये तत्वण तस्व यत्रिप्त शस्व नि संवर्तते पुत्र कहता है जो पानी में डाला था नमक पा, पानी में ही हे पुरा विद्यम वम्य वर्तते विद्यम तत् नमक है पानी में ही हे ऐसा कहने वृटका में यद्यपि पिंडरूप लवणम उदके क्षिप्त अवमृशा चकुस्पनाभ्या पिंडरूपलवण तुमने डाला था जल देखने पर ढुण्ढे पर भी चक्षुरी सेपर्शन इंद्र से ता न व्यथ तुम नहीं देखते हो फिर भी देखतेह तथा पिर्वी तदेत हैस्में यत यत ताग्रहणमी तत्र उपायणपलत ता अग्रह काम हाँ चक्षुस्पर्शनाभ्या तो चक्षंद्र स्पर्शन इंद्र से ग्रीय नये पर भी तर उपलभ्य अने उपायपलब होगा होता है नमक जलमे पुत्रम प्रत्याय पुत्र को ज्ञान कराने के लिए आगे वाक्य बाके, उत्तरवाक्यं यहाँ यथेद लवण दर्शन ये यहाँ यथेद इत्यादि व्यास है उसके पहले यथा है कि यथा मंत्र में यथा हाँ यथाश यद्यपि हाँ ठीक है यद्यपि यथा तध इत्यादि व्याच तध तथाचकार तथा चकार तथा इसके कहते हैं त्याद व्याच लवण लवण तथा चकार वाचमा ने किया संवर्तते इदम वचनम भ्रुवन आजगम है संबंध लव द्वितीयपंक्ति इदं ब्रुवन ये लक्षण लवण तृतीय पंक्ति में लक्षण पाठे लक्षणपाठ लवणचाई इद वचन ब्रवन तलवण तस्व उदक रात्र क्षिप्त शन संवर्तम वचनम ब्रवन आजगाषे कहते कहते शेतक तो आ गया दृष्टांत दृष्टाननूदाकह वं उत्तव तहोवाच पिता ऐसे पुत्र पुत्रन जो कह लमक में है तो पिता ने नुरागे कह यथेद लवण दर्शन स्पर्शनाभ्या पूर्व गृहीत पुनरुदक विलीग्रनमें विद्यवंत्रण जीहोपलभ्यम का यहां लवण ये जो नमक पानी में डाला दर्शन स्पर्शनाभ्याम पूर्व गृहितम पानी में डालने के पहले वो दिखता ही हाथ से ग्रहण होता था दोनों दोनों होता था दिखता भी था उसे पानी हाथ से भी लगता था पानी में डालने के पहले पानी में डालने के पहले दर्शन स्पर्शनाभ्याम पूर्व गृहितम पुनदय के विलीन हो गया ले ताभ्याम अग्रह मानव दर्शन नहीं पर भी अग्रियमाण कि लवण अग्रियमा लवण फिर भी विद ऐल में हे उपायन उपलभ्यम अन्य उपाय क्या है जिह्हा जिहया उपलभ्यम एवं एव, अत्र एव, अस्म एव जेजोपन्ना शुंग देज दे। अपन्ना श्रृंगदेह ये सदूपब्रह्म हे वह किल आचार्योपदेश प्रदर्शनाथ वाहकील सत्सम्यस्ूपब्रह्म हे आचार्योपदेश टीकामे स तो जगत मूल सेगत अतः वाह जगत का मूल सदूपब्रह्म हे कच्चा वाह वावकि ये आचार्योपदेश अत इत्यादि अत्र किल पौनर आस्य अर्थविशेषँ दर्शय मंत्र मै अत किल सत्सम न निभालश अत्र किल अव किल कहा था फिर अत्र किल भाव का होता है अत्र वाव किल अत्र वा किल तो दो, दो बार आ गया पुनरुत्ति होगी अत्र वाव इत्यादि न अत्र वकील इत पौनुतम आशंक्य अर्थविशेष दर्शति दोनों में अर्थविशेष दिखाते हैं वावकिला तो पहला आ गया आचार्य उपदेश स्मरण के लिए सत तेजोवनादिशंग कारण तेज जल आदि शुंग देह का कारण जो सद्रुप ब्रह्म बट्टीज अनीम बत्थ बत विद्यमे बट्टीज जो सूक्ष्म वस्तु है उसके अंदर है इसी प्रकार इंद्र नोपलभसे न से इंद्र से नहीं दिखता है यथा यहाँ उदके दर्शन स्पर्शनाभ्यापलभ्यम लवण विद्यम जीवाया उपलब्धमान अ टीका में अत्री इत्यादि न अत्र नही यथा अत्र यथा है यहाँ उदके दर्शन जल में दर्शन स्पर्शनाभ्याम अपलभ्यम चक्षु के द्वारा स्पर्शन के द्वारा नमक उपलब्धवान नहीं होता है लवण विद्यमे जिहा या उपलब्धवा जिहा से उपलब्ध कियामे उपलब अतः किल विद्यम स जगत जगत मूलम जगत का मूल सद्रुप ब्रह्म उपायन लवण लवण अणिमत उपलभ्य से वाक्य से स लवण जैसे विलीन होने पर सूक्ष्म होने पर भी जिहा से उपलब्ध हुआ इसी प्रकार सद्रूप ब्रह्म चक्षुगोचर नहीं होने पर भी अन्य उपाय से उपलब्ध होगा तो अत्रवाव वावकि पहले कहा था ये नम के लिए आगे अत्र किल कहन से ब्रह्म के लिए दृष्टान्त दृष्टांति के लिए आया स ये स्वर्णियी तदात्म्यदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्वेत घेतो भूय माँ भगवान्ज्ञापयत तथा सम्मेत होवाच जो सूक्ष्म वस्तु है सदरूप ब्रह्म ये तदात्म विधम्भ सर्व विदर्वम तद आत्मा वही सत्य है वही आत्मा तुम वही हो सत्यु के तु फिर कहता है सत्यु के तु भूये बह भगवान फिर बताइए तो पिता कहते तथा सम्मेत हुआ वाचा जिज्ञासु जब तक तो सुनना चाहता है उपदेश करने वाले भी थकते नहीं है हाँ सुनने वाला थक जाए तो अलग बात है सुनाने वाले थकते नहीं तो तथा उपदेश करते हैं उपायन जिज्ञाया पृछति जानना चाहता है शय इत्यादि सामना शय शो इत्यादि वाक्य तो समान है सै ये उपायनर्जानी कहती यद्यवण इंद्रिय की जगन्मूल सद उपायन उपलब्धु शक्युपल कृता तरपलभा अहम तस्वदूव मगवान् विज्ञापय दिष्टन यदि लवण के सामन इंद्रिय अन उपलब्ध नहीं होने पर भी जगत का मूल सदूप ब्रह्म उपायन उपलब्धु शक्यता तो अने उपाय से उपलब्धि हो सकती है से क्या लाभ है यद् कृतार्थ श्याम जिसे ब्रह्म की उपलब्धि साक्षात्कार होने पर मैं कृतार्थ हो जाऊं और अनुपलब्भा अकृतार्थ ब्रह्म की उपलब्धि जब तक नहीं साक्षात्कार कुछ भी करे कृतार्थ नहीं होता है परमानंद की प्राप्ति नहीं होती परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो कृतार्थ हो गया धन सम्पत्ति मानस प्रतिष्ठा से कृतार्थ कोई नहीं होता है आत्म साक्षात्कार हो गया तो कृतार्थ हो गया नहीं तो सब कुछ हो जाए तो भी कृतार्थ नहीं है ये कहता है यदि जिसके उपलम्ब से मैं कृतार्थ हो जाऊँ अनुपलम्भ से मैं अकृतार्थ हूँ अहम तस्व श्याम अहम करता है तस्व उपलब्ध तो क उपाय उसी ब्रह्म सदरूप ब्रह्म की उपलब्धि का क्या उपाय है कैसे उपाय साक्षात्कार होगा आंख से तो दिखता नहीं इत महाँ भगवान्ज्ञापय फिर मुझे दृष्टन विज्ञापय दृष्टि विराम तथा समे तो पिता टीका मैं तीत तस्यादना संबंध यदण अनीमतंद्रियापलमन भी जगन्मूल तस्व तय यदि अध्याहत तरी यदि नहीं होने पर भी उपलब्ध हो सकता है अन्य उपाय से तो उसकी उपलब्धि के लिए क्या उपाय तर ही अध्याय करके तस्य इत्यादि है तस्य ही तस्से उपलब्ध हो क उपाय यदि अन्य उपाय से उपलब्ध हो सकता है तो उसकी उपलब्धि के लिए क्या उपाय सतो मूल से उपलम्बे वा है वाकिद सद्रुप ब्रह्म की उपलब्धि हो जाए तो क्या नहीं हो तो क्या हानि है इत कहते नहीं उसके ऊपर से कृतार्थ होता है जो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तो कृतार्थ नहीं होता है उपाय प्रदर्शित उत्तर ग्रंथम उपाध्य जो बुद्ध बुद्धमिष्ट जानना चाहता है श्वेत दुपाय तो जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार केस होगा उसको उपाय कहने के लिए आगे ग्रंथ कहते तथा सम्मेतवाच फिर आगे उपदेश कहते हैं